जिसका नाम था है? सुकन्या सुकन्या सरयाती कन्या का नाम सुकन्या उसको लेकर के एक बार जंगल गए सुकन्या जरा चिंचल थी बालिका थी घूम रही थी एक बाबी देखा और उसमें चमकते हुए कुछ देखे महर्षि तपस्या कर रहे थे चेवन महर्षि चेवन महर्षि तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर बाबी दीमक लग गया था आंखें दो चमक रही थी सुकन्या बेचारी समझ पाई नहीं कौतूहल बस बाल सुलभ लौल्य के कारण उसने दो कांटे लिए और डाल दिया वहां से रक्त प्रवाहित हो गया सरयाती महाराज की जितने परिकर थे सबका मूत्रावरोध हो गया अब उन्होंने कहा क्या है क्या है किसने किया क्या किया ढूंढते ढूंढते वहां गए देखा किसने किया सुकन्या ने जाके पिता के सामने अपने को समर्पण कर दिया पिता तुम भी हमसे इसका परिमार्जन परिवार्जन मेवन की इच्छा थी कि इसका परिमार्जन यही कि मेरी पत्नी बने ऐसा समझ करके उन्होंने अपनी पुत्री का उनसे विहार कर अभी तद अभिप्राय आज्ञा दुहितरम मुनि महाराज चले गए अश्विनी कुमार की कृपा से जीवन महर्षि को दुआवस्था प्राप्त हो गया एक दिन सरियाती महाराज आए और सरियाती महाराज में आकर के जब अपनी पुत्री को किसी जवान पुरुष के सामने देखा तो क्या अरे अभागिनी तेने क्या किया एक वृद्ध महर्षि को छल लिया तूने सौंदर्य को देखा तूने तूने बाह्य सौंदर्य देखा जाार का भजन किया तूने आंतर सौंदर्य नहीं देखा महर्षि का परित्याग करो चिकीर्षितम ते किस्वया प्रलंबितो लोक नमस्कितो मुनि सिकन्या हंस पड़ी पिताजी आपको विश्वास है कि आपका रक्त इतना दूषित हो जाएगा आपकी पुत्री कुमार पर चल जाएंगी क्या आपको अपूर पर विश्वास नहीं रहा क्या आपने अनैतिक ढंग से मेरा गर्भाधार किया है क्या आप धर्म को भूल गए मेरे गर्भाधार के समय ये निश्चित नहीं तो आपने ये कैसे विश्वास कर लिया है? कि आपकी पुत्री कुमारी रामनी हो गई स्वामी आपके दामाद है जो बैठे हुए ये महर्षि चिवन जिनके हाथों में आपने मुझे दिया दिया दियात जा माता तवश भृगुरंदना इस प्रकार शरिया महाराज का वंश है आगे नभद नभद के नाभार्थ फिर अम्बरीश महाराज आते हैं अब अम्बरीश महाराज का चरित्र सगर महाराज का चरित्र और मेरे आराध्य ठाकुर परमात्मा पूर्ण ब्रह्मश्री भक्तवत्सल रघुनंदन का चरित्र और उसके बाद भागवत के चरित्र नायक लीला पुरुषोत्तम, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान का मंगलमय प्राकृतिक महोत्सव ये आपको अगली प्रसंग में ठाकुर जी चाहेंगे तो सुनाया जाएगा आज उस सत्र में ठाकुर जी का प्राकृत्य है अरे भगवान राम का भी प्राकृत्य है और भगवान कृष्ण का भी प्राकृत्य है मध्य में भगवान राम का प्राकृत्य और अंत में कथा के भगवान श्याम सुंदर का प्राकृत्य ये कथा है और आकर के पहले से बैठ जाओ शांति शांतिपूर्व बैठो किसी प्रकार की अशांति होती है तो तथा रस नहीं पूरी तो वंश में मनु महाराज के पुत्रों का निरूपण करती हुई वंश का निरूपण करती हुई तो इसी वंश में महाराज अम्बरीश अम्बरीश जी महाराज के हर अंग उनकी हर इंद्रिया ठाकुर के भजन में थी सम्राट होते हुए भी महान भक्त उनका मन भगवान कृष्णचंद्र की मंगल में पादारजन में रमण करता था उनके वचन भगवान के नाम गुण संकीर्तन में लगे रहती थे उनकी कान भगवान की कथा सुना करती थे उनके हाथों में झाड़ू होती थी भगवान के मंदिर का मार्जन किया करती थे भगवान के मंदिर का भगवान के मूर्ति का भगवान की प्यारे संतों का दर्शन करने में उनके नेत्र लगी रहती थी भगवान के मंगलमय भक्तों के दिव्य चरणार्यिंद में उनका समस्त अंग निपटता रहता था भगवान के मंगल में चरणार्यिंद के तुलसी जी के दिव्य सौगंध से उनके घाण आपूरित रहते थे उनके चरण भगवान के धाम में जाया करते थे। उनका मस्तक भगवान के चरणार्य में बंधन किया करता था उनको एक उनके मन में एक ही कामना थी कि भगवत दासानुदासों की संगति हमको बराबर मिलती रहे। बड़े महान पुरुष थे श्री अम्बरीश जी महाराज इनका चरित्र स्वतंत्र कहें लोग द्वादशी व्रत करती है एकादशी द्वादशी दधारत द्वादशी व्रत यहां पर लिखा है द्वादशी व्रत अरे हय एकादशी अब ये एकादशी व्रत कई प्रकार का है राज्य कई प्रकार एक, एक एकादशी जो दसवीं की ओर झुकी रहती है दूसरी एकादशी द्वादशी की ओर झुकी रहती है जो लोग संसार की प्राप्ति करना चाहते हैं हमें धन मिले सुख मिले संसारिक वो दसवीं की ओर झुकी हुई एकादशी करते हैं और जिनको ठाकुर जी की कामना है जो ठाकुर को प्राप्त करना चाहते हैं वो द्वादशी की ओर झुकी हुई एकादशी का व्रत अब उसका कई प्रकार का वेद है ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसका विधिवत उल्लेख है कि कुछ वेद आधी रात के पहले शुरू हो जाता है कुछ वेद आधी रात से शुरू होता है कुछ एक प्रहर रात्रि रहने पर शुरू होता है और कुछ ब्रह्म मुहूर्त भी शुरू होता है इस प्रकार कई प्रकार की एकादशियों का निपण है ब्रह्म वैवत्त पुराण सबके नाम अलग अलग है लेकिन मुख्य जो तो समझने की बात है एकादशी व्रत करना चाहिए शास्त्रों में उल्लेख है जो एकादशी व्रत नहीं करता एकादशी व्रत नहीं करता एकादशी के दिन अन्न पाता है वह अच्छी वस्तु नहीं पाता अब उसका नाम मैं आपने से नहीं मिलता पुरीष पाता है ऐसा लिखा एकादशी को अन्न कभी भी नहीं पाना चाहिए और वैष्णव के जीवन में अगर एकादशी नहीं है तो वैष्णव वैष्णव नहीं श्री अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत किया करते थे एक दिन उनके यहां महर्ष दुर्वासा पधार गए श्री दुर्वासा जी महाराज ने कहा मैं भी करके आ रहा हूं वहां उनको विलंब हो गया महर्ष ने कहा पारण राजर्षि परीक्षित ने सोचा पारण का समय निकल रहा है तो उन्होंने जल से पारण कर लिया श्री मर्ष दुर्गाशाह आय उनको ज्ञान हो गया क्रुद्ध हो गए उन्होंने अम्बरीश को मारने के लिए कृतिया उत्पन्न की लेकिन उस कृतिया के भय से वो आक्रांत तो नहीं हुए न चचाल पदार्पाह एक कदम भी ऐसे हटे नहीं आने दो यह भी ठाकुर का एक स्वरूप है यह वैष्णवता है यह भी ठाकुर का एक स्वरूप है आने दो अम्बरीश जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर उनकी रक्षा करने के लिए अपने चक्र को आदेश दिए और वह चक्र श्री अम्बरीश के आदि पीछे हमेशा डोला करता था जब महर्षि दुर्वासा ने तृत्या उत्पन्न की तो भगवान की दिव्य मंगल में सुदर्शन चक्र ने तृतीया को समाप्त करके गुरुवासा के पीछे लगा महर्षि गुरुवासा महर्षि गुरुवासा उस चक्र के भय से भगनी लग गए ब्रह्मा के पास गए भगवान शंकर के पास गए उन लोगों ने प्रत्याख्यान कर दिया कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं भगवान शंकर ने कहा कि आप ठाकुर जी के पास जाओ ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे भगवान के पास गई तो भगवान ने कहा भैया मैं तो भक्त के पराधीन हूं आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकता क्या मेरा चक्र तो आपका है क्या तो चक्र तो मेरा है लेकिन मैं मेरा नहीं मैं तो अपने भक्तों का हूं और मैं अपने भक्तों को छोड़ नहीं सकता इसलिए आप अमरीश जी महाराज के पास जाओ वहां से आकर के दुर्वासा जी अंबरीष के चरणों में गिर पड़े अंबरीष जी बड़े लज्जित हो गए इतने बड़े महात्मा मेरे चरण को पकड़ रहे हैं पादस्पर्श विलज्जिता और उन्होंने चक्र का स्तवन आरंभ कर दिया अगर मैंने कुछ भी स्वीकृत किया हो और मेरे कुल में ब्राह्मणों की पूजा हुई हो तो हे चक्र महाराज आप शांत हो जाएं और दुर्वासा जी महाराज विज्वर हो जाएं, दिजो भगवती विद्वर दुर्वासा जी महाराज विज्वर हो जाए अर्थात विगत ज्वर हो जाए चक्र जी महाराज की कृपा हो गई गुरुवासा जी तो प्राण बच गए। गुरुवासा जी कहते हैं भगवान की भक्तों का महत्व तो हमने आज देखा है कि हमने इनका अपराध किया इनके मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की और इन्होंने मुझे बचाने के लिए अपने जीवन की साधनाओं को बाजी पर लगा दी अहो अनंतदासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतादसोप यदराजन मंगलानि संगह इस प्रकार अम्बरीश जी महाराज का चरित्र है अम्बरीश जी महाराज के बाद आगे इसी वंश में जीवनाश्र जी महाराज होते हैं मांधाता जी महाराज होते हैं मानधाता जीवनाश्र जी का पेट विदीर्ण करके समुत्पन्न हुए क्या पिए इंद्र ने अपनी उंगली देवी कहे इसको पिया मामधाता इसलिए मुझे पियो इसलिए उनका नाम मामधाता पड़ गया कम धास्य कुमारोयम स्तन्यम विषम ते वृषम माम धाता वत्समारोरी इंद्रोदेश पचास पुत्रियां थी उनके मर्ष सौबरी जल में मत्स्य पीड़ा देख करके विवाह करने का मन बना लिए जब राजा के यहां आए तो राजा ने कहा कि महाराज हमारी बेटियां तो स्वयंवर में जिसको वर्ण करेगी वही उनका पति होगा राजा ने टाट बटोर की सही बात नहीं इसलिए कि वृद्ध महात्मा मेरी सुंदर सुकुमारी कन्याएं अनुहार बढ़ रही हैं। सौबरी ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि तो एक नहीं पचासों कन्याओं ने उन्हीं का वर्णन किया और फंस गए बहुत दिन तक गृहस्थी में रहे अंत में कहते हैं हां एक मत्स्य कीड़ा देखने के बाद मत फ़स गया और मेरी साधना नष्ट हुई फिर वहां से उनको निर्वेद हुआ व्यक्ति हुई आगे चली इसी वंश में आगे कृषंकु तो महाराज होते हैं श्री हरिश्चंद्र जी महाराज होते हैं हरिश्चंद्र जी की कथा और पुराणों में बहुत अच्छी है बाघव तो बहुत थोड़ी सी और जैसी और पुराणों में है उतनी महत्वपूर्ण कथा मेरी लेकिन हां हरिश्चंद्र ठाकुर जी के पूर्वज हैं वन हैं है, और पुराणों की का आदर करना चाहिए इसके बाद इसी वंश में एक महान पुरुष सगर महाराज हुए उन्हें सगर के नाम से इस सागर कहलाता है सगर महाराज हुए उनके 60,000 पुत्र एक रानी से थे और एक रानी से एक पुत्र ये अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे घोड़ा इंद्र चुरा ले गया इनके साठ हजार पुत्र घोड़ा खोजने के लिए चले इंद्र जी इंद्रजीत कपिल आश्रम में जाके घोड़ा बांध दिया था अभी साठ हजार के साठ हजार जमीन खोद करके महाराज पहुंचे वहां पर तब समुद्र नहीं था तब पानी वानी नहीं था वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा कपिल भगवान को तो ऐशबाज यह मेरे घोड़े को चुराने वाला यही है बगैर समझे बूझे किसी को दोष नहीं देना चाहिए बगैर समझे बूझे अगर दोष दोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा चौरा, ऐशबाज यह घोड़ा चुराने वाला चोर यही है यही है ऐसा वो लोग कहने चले और महाराज की तपस्या का महाराज की साधना का अनादर किया आस्ते मीलित तो लोचना आंख बंद करके बैठा है दंभी कहीं गया। और इतना तो नहीं है, अस्त्र उठा करके मारने के लिए भी तैयार हुए महाराज ने कपिल भगवान ने आंखें खोली जल करके स्वाहा हो गए वस भसमसार अवन क्षणा थी अब क्या हो तो इनके जो पुत्र थे असमंजस्य महायोगी थे उनके कृत संसार में बड़े अच्छे लोगों को नहीं लगे शिकायत की लोगों ने महाराज ने उनको देश निकाला कर दिया असमंजस के पुत्र अनुशुमान थे अनुशुमान जी महाराज जाकर के कपिल महाराज जी के यहां प्रणाम किए उनको प्रसन्न किया प्रसन्न करने के बाद उन्होंने कहा कि आप इस घोड़े को ले जाएं अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण करें और तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तब होगा जब भगवती भागीरथी गंगा यहां पधारेंगी तब बगैर उनके पधारे ये तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। वाला जी महाराज ने घोड़े को लाकर के पितामा का यज्ञ पूर्ण किया उसके बाद अंशुमान जी महाराज पूर्वजों का उद्वार करने के लिए तपस्या करने के लिए गंगा <coughs> जी के लालू अंसुमान तपस्या पर गंगा नयन कामे गंगा जी के लिए आनी की कामना से अनुसुमान जी ने तपस्या की लेकिन लालू पाए उनके पुत्र सी दिलीप जी महाराज दिलीप जी महाराज भी तपस्या करने के लिए गए गंगा लाने के लिए वो भी नहीं ला पाए। उनके पुत्र श्री भगीरथ जी भगीरथ जी महाराज तपस्या करने के लिए गए और बड़ी घोर तपस्या की इतनी बड़ी तपस्या की कि भगीरथ की तपस्या इतनी नामी हो गई कि आज भी कोई कठिन काम करता है तो क्या भगीरथ प्रयत्न किया इसने अंग सूख गया कांटा हो गया पैर के एक अंगूठे से खड़े होकर के ऊर्ध बाबू उन्होंने आराधना की महारानी गंगा प्रसन्न हुई गंगा जी ने कहा कि मैं आ रही लेकिन राजन मैं हमको एक बात बताओ क्या कि जब मैं आऊंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा उन्होंने बड़े प्रेम से कह दिया आपके वेग को भगवान शंकर धारण कर।, कर फिर भी मैं नहीं जाऊंगी कैं क्यों अगर मैं जाऊंगी तो कलिग के प्राणी मुझमें स्नान करेंगे और स्नान करने पर मैं पाप पंथिल हो जाऊंगी मेरे में पाप छा जाएगा तो मैं इस पाप को कहां दूं मृजाम तदघम पुत्र उस पाप का मार्जन मैं कहा करूंगी तो भगीरथ जी ने कहा महाराज जहां माता जहां कलयुग के पावर प्राणी आप स्नान करेंगे वहीं पर बड़े बड़े साधु बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्मिष्ट संसार को पवित्र करने वाले वह भी तो स्नान करेंगे और उनके मंगल में के संस्पर्श से आपका पाप निष्ठगा साधौन्यासी नश्यांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हर त्यगम तेंग संगात तेज स्वास्थ्य हृदरी क्योंकि उनके हृदय के भगवान नहीं रहते हैं गंगा जी ने कहा अच्छा मैं चलू जाओ शंकर जी को प्रसन्न करो तपसा तो शिवम तपस्या करके उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया गंगा जी महारानी आई शंकर जी ने उनको धारण किया और सगर के समस्त पुत्र तर इसी प्रकार से आगे इसी वर्ष में महाराज खटवांग आए खटवांग जी महाराज ने जब सुना कि दो घड़ी देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे वहां बहुत दिन बीत गया तो देवताओं ने कहा वरदान मांगो वरदान तो हम मांगेंगे महाराज पहले हमको बताइए कि हमारी उम्र कितनी है बची तो क्या केवल दो घड़ी तो केवल दो घड़ी है क्या है तो कह दो घड़ी है तो हमको आप वरदान मत दो आप हमको सीधी मृत्युलोक लोग को पहुंचा दो और यहां पर आकर के उन्होंने इतना पवित्र कार्य किया कि किसी दो घड़ी में उनका उनको परम पद उन की प्राप्ति होगी उन खटवांग के बालक थे दीर्घ और दीर्घ महाराज के जो पुत्र थे उनका नाम था रघु बड़ा सुंदर यह शुभा रघु महाराज का इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा गया सूर्य वंश के बाद इस वंश का नाम रघुवंश रघु महाराज के पुत्र अज हुए और अज महाराज के पुत्र महाराज श्री दशरथ और दशरथ जी महाराज के पुत्र भगवान दशरथ जी महाराज के पुत्र नहीं था उन्होंने बड़ी बड़ा अनुलेख किया महाराज वशिष्ठ से कि महाराज हमारा कुल समाप्त हो रहा है वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से अग्नि महाराज प्रकट हुए उन्होंने हबी दी और उसके द्वारा चार पुत्राए श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गर्भस्थ मंदिर में समस्त रानिया शोधित थे मंदिर महाराज विशरानी शोभासी तेज तीर्था में उस दिन बीतरा गया आखिर दिन पवित्र आ गया उस दिन ठाकुर का प्रादुर्भाव होना था नौमी तिथि आ गई चैत्र का महीना नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपीता मध्य दिवस अतिशीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा नौमी तिथि आ गई रामनवमी और उस रामनवमी के दिन ठाकुर का कौशल्या के महल्य मंगल में प्राकट हुआ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महदारी मुझ मनहारी अजभुत रूप निहार भय भय प्रगट तपाल खत्वांगादी बाहुश्च रघुस्तुस्रवास्तु महाराजस्तरथोत् भगवान साक्षा ब्रह्म मोहरी अंशान सेगात श्रुद्वी रामलक्ष्मण भरसत्गुण संज्ञया श्री कौशिल महारानी के द्वारा भगवान राम श्री कैथेल के द्वारा श्री भरतलाल जी, जी महाराज और श्री सुमित्रा जी के द्वारा श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न महाराज का प्राकृत्य हुआ बालक चंद्रमा की कला के तरह से अनुदिन बढ़ने लग गए सुग्रीवं वायु सुन पुनः पुनः प्रणमा पुनः पुनः प्रणमा पुनः पुनः यत्र यत्र रघुनाथ तत्र तत्र यघुनाथकर्तनम त्र तस्कापूर्णलोचन मतराक्षसापीताभवा भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र का प्राकृत्य हुआ शंखचक्र गा पद्म धारण करके ठाकुर का प्राकृत्य हुआ है माता ने भगवान के उस मंगलमय स्वरूप को निहारा और भगवान की स्थिति किया जैसे अपनी स्थिति का पाठ किया फिर कह कहने लगी कि स्वामी इस स्वरूप का ध्यान इस स्वरूप का दर्शन हमने किया है हमारे राजमहल का कोना कोना किसी बालक की रुद्र की धुनी सुनना चाहे आप तो रो आप रो ठाकुर जी कहते मैया में रो को प्रसन्न हो जाएंगे सब कहें आप तुम्हारा रोने ही प्रसन्न कर देगा ठाकुर रो करके भी लोगों को प्रसन्न करते हैं राम जी रो करके भी लोगों का लोगों की प्रसन्नता संवर्धित करते हैं ठाकुर का रो, रोदन और भक्तों का प्रमोदन के साथ साथ हो जाता है सूल वचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक बालक बन गया। बालक का मतलब बाल माने बाल माने रोम जिसके एक, रो, एक एक रोम में क समाया हुआ है बाल मने बाल रोम जिसके एक एक रोम में क मने ब्रह्मांड समाया हुआ है बालेशु बालेशु कानी ब्रह्मांडानी यस जिसके एक एक बाल में एक एक रोम में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है रोम रोम प्रतिला गे कोटि कोटि ब्रह्मांड उसका नाम बालक है कोई बालक स्वरगोपा अथवा बालक माने बाल कह यस जिसका बालक कह है कह मने ब्रह्मा ब्रह्मा